आपने जो तीसरा प्रश्न पूछने को मुझे बताया था वो मैं भूल गया कोई यहाँ बंधे हुए प्रश्नों के ना तो बंधे हुए प्रश्न है ना कोई बंधे हुए उत्तर है फिर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 व्यक्ति सोच रहा है विचार कर रहा है उसके सोच विचार में हमें सहयोगी होना है इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूँ इसलिए नहीं कि मेरे उत्तर आप स्वीकार कर लें। मैं केवल साथी होना चाहता हूँ आपके चिंतन में आपने प्रश्न पूछा है तो इसलिए उत्तर नहीं दे रहा हूँ कि मेरा उत्तर ही आपका उत्तर हो जाना चाहिए बल्कि केवल बल, इसलिए कि के मैं भी आपके चिंतन की प्रक्रिया में साथी और मित्र हो सकूं। आप सोच रहे हैं मैं भी, दे सकूं। हो सकता है वो ना भी हो लेकिन सोचने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो वो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण उत्तरों पर ले जा सकती है इसलिए प्रार्थना करूंगा आपका प्रश्न हो या ना हो किसी का भी हो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 इतनी तीखी भाषा का उपयोग कर देता हूँ इससे उन्हें चोट पहुँच जाती है दुख हो जाता है तो उन्होंने चाहा है कि मैं ऐसी भाषा का उपयोग करू जो किसी को चोट ना पहुंचा थोड़ी कम कठोर भाषा में सत्यों के संबंध में कहू उनकी बात ठीक है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 थवाकर ने एक छोटी सी किताब लिखी है और उस किताब को जॉर्ज गुरजीएफ को समर्पण किया है और डेडिकेशन में समर्पण में लिखा है टू दी डिस्टर्बर ऑफ माय स्लीप गुरजीएफ को समर्पण किया है लिखा है मेरी नींद को तोड़ देने वाले जॉर्ज गुरजीएफ को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 हमने चोट पहुंचानी ही बंद कर दी मस्तिष्क को उसकी वजह से हम एक सोई हुई कौम हो गए हमारा कोई बला आदमी कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करता मीठे मीठे शब्दों का उपयोग करता है वे मीठे शब्द नींद में लोरिया बन जाते और सोने में सहयोगी हो जाते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 वहां तो हम जाते हैं कि हमारे नींद और अच्छी तरह से आए इसकी भी कोई दवा देते हम संतोष से बढ़ जाए इसकी कोशिश करें लेकिन आपको पता नहीं है सांत बना संतोष और कंसोलेशन जीवन की गति में सबसे बड़ी बात आए जीवन में चाहिए एक क्रांति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 आपकी तैयारी जितनी बढ़ती जाएगी मैं उतनी ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए हमेशा उत्सुक रहूंगा शायद धीरे धीरे आपको ये दिखाई पड़े कि चोटों ने आपको फायदा किया आपको जगाया आपको होश से भरा एक फकीर था हुई है।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 वो युवक डर गया था चोट खा गया था उसके आद्र शास्त्र को इस बात फेंका जाना बहुत चोट की बात थी उसने कहा साथ तो फेंकते हैं ठीक लेकिन कम से कम मैं भगवान बुद्ध का स्मरण तो कर सकता हूँ उसके हुई हाई ने कहा जब भी भगवान बुद्ध का नाम मुंह में आ जाए कुल्ला कर लेना मुंह साफ कर लेना मुंह गंदा हो जाता है तो बहुत हैरान हो गया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 बड़ी चोट थी उन थोड़े से लोगों ने जिन्होंने आदमी को चोट पहुंचाने का प्रेम दिखलाया उन्होंने आदमी को विकसित किया है जिनने थोड़ी चोट पहुंचाने का प्रेम दिखलाया उन्होंने मनुष्य की चेतना को आगे बढ़ाया है जिस दिन ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी जो चोट पहुँचा सकते है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 उन्होंने कहा है कि आप सन्यासियों के संबंध में जो कहते है उससे सन्यासी आपके दुश्मन हो रहे हैं। अगर वे दुश्मन हो जाएंगे तो मैं जो कह रहा हूं वो सिद्ध हो जाएगा कि सही था एक मित्र ने आज सुबह खबर दी कि एक सन्यासी यहाँ आए हुए थे वो बहुत नाराज हो गए और वो कल रात यहाँ आके दस पांच मित्रों को लेके कुछ रामधुन करने वाले थे ताकि यहाँ मीटिंग न हो सके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 कठोर शब्दों का उपयोग करना पड़ता है लेकिन कोई और रास्ता नहीं है कोई और उपाय नहीं और हम तो धीरे धीरे कठोर शब्दों के भी फिर आदी हो जाते फिर हमसे उन पर भी उनसे भी हम पर चोट नहीं होती तो मैं तो चाहता हूँ सन्यासी क्रुद्ध हो जाए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 सुखरात ने मरने के पहले कहा मैं तो परम अज्ञानी हूँ उसने कहा कि जब मैं युवा था तब मुझे भ्रम था कि मैं जानता हूँ फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी और अनुभव बढ़ा जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ा तो मुझे दिखाई पड़ा कि ज्ञान कहाँ है मेरे पास सब तो अज्ञान है कुछ भी तो नहीं जानता सब तो अनो पर अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं कह सकता हूँ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 तो सारे ख्याल गिर जाते हैं वो तो इतना इतना विनम्र हो जाता है को से दिखाई पड़ता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूं एक, एक महिला ने और साधवी जब कह रहा हूं तो बहुत ख्याल से क्योंकि तो न तो उसके पास साधुओं के वस्त्र न उसके पास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 फिर एक वर्ष बाद मिलना हुआ वो किताब लिखी जा चुकी थी उन उस महिला के